चिंतन मृत्यु क्या है स्वामी आत्मानंद गीता के दूसरे अध्याय के बाईसवें श्लोक में मृत्यु का वर्णन करते हुए कहा गया है वा सांस यथा विहाय नवान गृहति नरोपराणी तथा शरीर विहाय जीर्णा संयाति नवान दे अर्थात जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर अन्य नए कपड़े पहन लेता है वैसे ही यह शरीरी आत्मा भी जिन शरीरों को छोड़कर अन्य नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है इस श्लोक के अनुसार मृत्यु का अर्थ हुआ एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेना तात्पर्य यह कि मृत्यु के साथ मनुष्य का सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता बल्कि मृत्यु एक नए जीवन में पदार्पण करने का सोपान है वह दो जीवनों के बीच की अवस्था है जिसमें से गुजरते हुए जीव नवीन शक्ति और उत्साह प्राप्त करता है इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का वध कर दिया जाए और यह दलील दी जाए कि मारा गया व्यक्ति मृत्यु के द्वारा नवीन उत्साह प्राप्त करेगा यह तर्क की तोहिनी होगी यह तात्पर्य मात्र इतना है मनुष्य की स्वाभाविक मृत्यु एक नींद के समान है, है। है जिसमें से गुजरकर वह अनुभव करता गीता में मृत्यु की प्रक्रिया का संकेत देते हुए कहा गया है कि जीव का इस पांच भौतिक शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है जीव के तीन शरीर माने गए हैं पहला स्थूल शरीर जो दिखाई देता है दूसरा सूक्ष्म शरीर जो तनमात्राओं से प्राण तथा मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शक्तियों से बना है और तीसरा कारण शरीर जो संचित वासनात्मक संस्कारों का कोष है शरीर और कारण शरीर एक साथ बने रहते हैं और दोनों मिलकर मनो कहलाते हैं स्थूल शरीर को देह यंत्र भी कहा जाता है इन शरीरों के भीतर आत्मा ओत होकर विद्यमान है जो हमारे भीतर का चैतन्य तत्व है देह यंत्र और मनो यंत्र दोनों ही जड़ अचेतन है पर दोनों के जड़त्व में एक अंतर है देह यंत्र स्थूल जड़ कहलाता है और मनो यंत्र सूक्ष्म जड़ कहलाता है यह अंतर इसलिए है कि देह यंत्र आत्म चैतन्य को प्रतिफलित नहीं कर पाता जबकि मनो यंत्र इस आत्म चैतन्य को प्रतिफलित करता है और इस प्रकार अचेतन होता हुआ भी चैतन्यवान सा प्रतीत होता है जब हम आत्म को मनो के साथ युक्त करके देखते हैं तो उसे जीव कहते हैं अब विचार करें कि मृत्यु क्या है जब जीव यानी मनो यंत्र देह यंत्र को छोड़कर निकल जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं शरीर निर्जीव होकर पड़ा रहता है तो क्या आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गया नहीं आत्मा तो सर्वव्यापी है अतः वह मुर्दे में भी विद्यमान है तब यह जीव क्या है जिसके शरीर को छोड़कर निकल जाने से शरीर मुर्दा बन जाता है यह जीव है मनोयंत्र, जो आत्मा के चैतन्य को प्रतिफलित कर चेतन मालूम पड़ता है आत्मा का धर्म है चैतन्य और प्राणवत्ता जैसे अग्नि का धर्म है ताप पर आत्मा का यह धर्म मनोयंत्र के माध्यम से ही प्रकट होता है जैसे विद्युत का एक धर्म है प्रकाश पर यह धर्म तभी प्रकट होता है जब उसे बल्ब आदि का माध्यम प्राप्त होता है जहाँ भी और जिसमें भी इस मनोयंत्र की क्रिया होती है वहाँ और उसमें आत्मा के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के कारण हम उसे जीवन या प्राण युक्त या चेतन कहकर पुकारते हैं और जहाँ मन की क्रिया नहीं है उसमें आत्मा का चैतन्य भी प्रकट नहीं होता इसीलिए हम उसे निर्जीव या प्राणहीन या जड़ कहकर संबोधित करते हैं इसके द्वारा अब मृत्यु की प्रक्रिया को समझा जा सकता है यह शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक उसके भीतर यह मन यह अंतकरण यह सूक्ष्म शरीर या योग कहें यह मनो विद्यमान है क्योंकि उसी के माध्यम से शरीर में आत्म की अभिव्यक्ति होती है जब यह मनोयंत्र इस स्थूल देह से अपने क्रिया समेट कर बाहर निकल जाता है तब इसके अभाव में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है यानी आत्मा का चैतन्य धर्म अपने को प्रकट करने वाले यंत्र के अभाव में पुनः प्रक्ष या आवृत्त हो जाता है जैसे बल्ब के भीतर फिलामेंट तंतु के टूटने पर विद्युत के रहते हुए भी उसका प्रकाश धर्म छिप जाता है वैसे ही ऐसी दशा में आत्मा के होते हुए भी यह देव निर्जीव प्राणहीन या जड़ रह कह कर घोषित होता है और यही मृत्यु की अवस्था है